वेद के अंतर्गत ऐतरी उपनिषद आत्मा इदम इत्यादिना केवल आत्मद्या आरंभ से अवसर वक्त वृत्त कीर्त आदमे आसी ये, ये मंत्र प्रारंभ होगा केवल आत्मविद्या आरंभ से अवसरम ये मंत्र के द्वारा केवल आत्मविद्या का आरंभ होगा शुद्ध आत्मा का ज्ञान उसका अवसर पहले क्या था कह करके अभी उसका अवसर हुआ उसके समय हो कहने के लिए इसे अवसर कहने के लिए वृत्तम का तो अतीतम जो पहले कहा गया उसका कथन करते हैं भगवान भाष्यकार परिमा कर्म सहरब्रह्म विषय विज्ञान अपरब्रह्म विषय विज्ञान सह कर्म परिमा शुद्धब्रह्मे पर्रह्म कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ उसका विज्ञान उपासना है हिरण्यगर्भ विषय को उपासन के साथ कर्म परिसमाप्तम श्री दिव्य ब्राह्मण के अंतर्गत पूर्व में कर्म समाप्त हो गया उसके साथ प्राण उपासना हिरण्य उपासना भी कहा गया है ठीक है तत्परी समाप्ति कथम गम्य तेक्य तत्फलोपसंहारादित कर्म उपासना के साथ समाप्त हो गया उसकी समाप्ति कथम गम्यते थे कथम ज्ञाते समाप्ति का ज्ञान कैसे होता है इसे शंका कन से उत्तर देते हैं तत्फल उपसंहरा है। उसका फल भी समाप्त तो उपसंहार कर दिया कह दिया फल कथन कर दिया यहाँ सैसा कर्मनो ज्ञान सहित परागतिज्ञानद्वार उपसंहृता सा ऐसा परागति परम ग्य फल कर्मनः परागति ज्ञान सहित से ज्ञान सहित कर्म कह से ज्ञान उपासना है ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म संभव नहीं है इसलिए उपासना सहित तो कर्म का परम गंतव्य परागति फल उपसंहिता उसका उपसंहार किया गया उक्त विज्ञान द्वारा न उक्त विज्ञान के उपासना के द्वारा उसका फल कथन कर दिया है टीकाने परागति का था? परम गंतव्यम गम्य गति कर्मणि करके परम गंतव्यम प्राप्तव्यम ये प्राप्तव्य फल है उपसंहार कर दिया उपसंहारमे वाक्योदाह दर्शति कैसे उपसंहार किया उदाहरण देकर के दिखाते हैं एतत सत्यम ब्रह्म एक सत्य ब्रह्मख्यत ब्रह्म प्राण नाम को जो ब्रह्म प्राण ब्रह्मख्या से प्राणाख्य तत्ख्य ब्रह्म हे सत्य हिण्यगर्भ है तत्र सह सर्वेण संयुतो अध्यात्माधिदेव सत्य भोज्यन संयुक्त अध्यात्मादेवलक्षण प्राण स्वरूपम अनेन प्राण सत्येक श्योवतीक्य उपसंहृत प्राणस्व समिप्राण हिण्यकर्भ वाक्य के द्वारा किया गया तत्र सह सर्वेण भोज्यन भोज्य भोग्यवर्ग भुझे सह सर्वेण सब भोज्य के साथ संयुक्त संबद्ध होकर के अध्यात्माधिदेव लक्षण प्राण अध्यात्म शरीर संबंधी व्यष्टि अधिदेव है देव संबंधी समष्टि स्वरूप प्राण व्यष्टि समष्टि आत्मक प्राण समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्य गर्भ सूक्ष्म शरीर में प्राण है तो उसको प्राण शब्द से ही कहा जाता है हिरण्य गर्भ को समष्टि प्राण है उसको सत्य शब्द से कहा जाता है सत्य एक शब्दवाच्य सत्य ही एक शब्द का वाच्य बोति इति प्राण स्वरूप प्राण है हिरण्य गह का स्वरूप इसी वाक्य के द्वारा उपसंहार कर दिया जो फलरूप है यही फल ही उपासना का फल है अनेन प्राण एव प्रान एक तो है इस वाक्य के द्वारा समष्टि प्राण एक ही है ऐसे कहा गया है एको देवा हो, एक ही है देवता ये समिदेवता तघ अग्निया देवा कई इत्याश्य यदि एक ही देव है तो वाग वाघ देवता है ये सब वाग वा अग्निर्वाघ होता मुख्य गया है वाग होकर अग्नि मुखमें प्रवेश कर दिया अग्नि ने अग्निदेवता ने प्रवेश किया ये सब कौन है ऐसा शंका कण पर तो कहते हुए प्राण का ही विस्तार है तंत्री अथा तो विभूत पुरुषस्य पुरुष से तंति तंतुजैसे विस्तार है अस्य पुरुषस्य सेभूत विस्तार है इत्यादि प्राण सेभूत विभूत का विस्तार ये उक्त प्राणक विस्तर विस्तार, विस्तर विस्तार, तंत्र विस्तार है। प्राण प्राणस्य सर्वे देवा विभूत समि एक देव प्राणक विस्तरे सर्वे देवा एवं प्राणस्य आत्म विज्ञा जो प्राण है उसको अहमश्मी अहंग्रह करके आत्मत्वन उपासना ज्ञान होने से कर्मसहिता जैसी सम अहंग्र उपासना समष्टि प्राण में हूँ इस उपासना कर्म के साथ करने पर उसका फल रूपे यह है सर्वदेवतात्मक प्राण प्राप्ति लक्षणम फलम सर्वदेवतात्मक है प्राण समष्टि देवता है प्राण उसकी प्राप्ति तदरूप हो जाना यही फल है प्रजायो देवताम देवता, प्रजा देवता देवता ब्रह्म अमृतमय संभूय देवता अप्यति ये वेद इतन वाक्य उपसहृत इस वाक्य के द्वारा फल का उपसंहार किया गया ज्ञान उपसा प्रजाम प्रजायरूप समिप्राण समिबुद्धि इसलिए प्रजाय देवतामय सबदेवता की समष्टि ब्रह्ममय और ब्रह्मस्वरूप अमृतमय अमृत है समूय मिल करके देवता अप्यति ऐसे एक होकर के देवता को प्राप्त करता है यहम भेद ऐसे उपासक इसी वाक्य के द्वारा सर्वात्मक प्राण प्राप्ति फल कहा गया है एक प्राणस्य से देवता भाव गेवता अप्यती ये प्राण के आत्मभाव भाव आत्मत्वस्वरूप को प्राप्त करते हुए सब देवता को प्राप्त करता है तथा ज्ञान सहितेन न केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्ष से सिद्धि ज्ञान सहित कर्म उपासना के साथ कर्म के द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती मोक्ष कैसा है केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण केवल शुद्ध आत्मस्वरूपेण अवस्थान लक्षण यस्य आत्मस्वरूप में रहना ही यह मुख्य है उसकी सिद्धि नहीं होगी उपासना से तो कर्म से तत् सिद्ध्यर्थम तस् तत मोक्ष से सिद्ध्यर्थ मोक्ष के लिए केवल आत्मविद्यारंभ से इदानम अवसर ये भाव कर्म उपासना से समाप्त हो गया उसका फल हिरण्य गर्भात्मक समष्टि देवता प्राण प्राप्ति प्राण रूप होना मोक्ष नहीं है वो संसार अंतर्गत फल है मोक्ष की प्राप्ति नहीं है तो मुख्य प्राप्ति का साधन साधना केवलात्मद उसका आरंभ करने का अवसर भी है अत्र अंतरे का आत्म प्राप्ति सूत्रात्माप्तिव्यतिरित तो मुख्य अभा तदर्थ केवलात्म्यारंभ नुत ये केशाचित मत उत्थय जो प्राण उपासक हिरण्यगर उपासक हिरण्यगर ही, उपा ही। वही सब कुछ है वो कहते हैं अत्र अंतरे ये मध्य में अभी उनके मत उत्थापन करते हैं सूत्र है हिरण्य गर्भ जो सर्वात्मक है समस्ती सूक्ष्म शरीर सब सूक्ष्म शरीर को मिला करके तद अभिमानी हिरण्य सर्वात्मक सूत्रात्मक प्राप्ति हिरण्य प्राप्ति यही मोक्ष है उससे अतिरिक्त कोई मोक्ष नहीं प्राप्ति व्यतिरिक्त मोक्ष से और मोक्ष कुछ नहीं सर्वात्मक हिरण्य उसी को ब्रह्म तदरूप हो जाना ही है ये मोक्ष उससे अतिरित्व तो कोई मोक्ष नहीं तो सिद्धांत कहता है हिरण्यगर्भ गर्भ रूप प्राप्त होने पर भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है मोक्ष सिद्धि के लिए केवल आत्मविद्या आरंभ हो किन्क्ष कोई अतिरित्व तो है ही नहीं हिरण्यगर्भ गर्भ प्राप्ति की अपेक्षा अत्रृतः तो है ही नहीं तो मोक्ष के लिए केवल आत्मविद्या आरंभ हो ये तो ठीक नहीं न ही तो इसी प्रकार के सांचित मतम उत्थापय थी हिरण्य उपासना करने वाले प्राणोपाशक उनके मत का उत्थान करते हैं भगवान भाष्यकार सोय देंताप्य लक्षण पुरुषार्थ यही परम पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ मुख्य यही देवताप्य समिदेवता में एक हो जाना यही परम पुरुषार्थ है मुख्य टीका में विषयादि विषयादिमत सुखरूपत्वेन पुरुषार्थवाद मुख्यत्व न निर्विषय से केवल आत्मस्वरूप अवस्थान से त्याह यही प्राण है विषयादिमत विषय आदि है भोग है सुखरूप है सुखरूप होने से पुरुषार्थ यही है हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भरूप समष्टि प्राण यही मुख्य है और निर्विषय कोई केवल आत्मस्वरूप में अवस्थान केवल आत्मस्वरूप में रहेंगे कोई उसका विषय नहीं विषय का ज्ञान नहीं निर्विषय आत्मा उस रूप से रह जाना ये मोक्ष नहीं है ये तो स विषय हो विषय भोग हो तो सुखरूप है और निर्विषय स्वरूप हो गया कोई विषय नहीं इंद्रिय नहीं भोग नहीं ये मोक्ष नहीं है ऐसे कहते हैं यह स मुख्य हो ठीका अयमी चयन मोक्ष केवल आत्मज्ञान साध्यते तदा तदारंभो अर्थवा तो ठीक है यदि हिरण्यगर्भ प्राप्ति रूप ही मुख्य है वह यदि केवल आत्मज्ञान से प्राप्त हो जाए तो तद आरंभ अर्थवान आत्मविद्या आरंभ सार्थक हो जाएगा यदि यह मुख्य जो आप मुख्य कहते हो हिरण्यगर्भ गर्भ रूप में स्थित होना प्राण प्राण में एक हो जाना यह यदि फल है और यह केवल आत्मविद्या से प्राप्त हो जाए तो केवल आत्मविद्या आरंभ अर्थवान हो जाए सार्थक हो जाएगा इसे सिद्धांतिक के शाह पर पूर्व पीछे कहता है सविशेषण साधन न सिद्धिर्युक्त इतिहा विशेष सविशेष विशेष वाले साधन से सिद्धि होगी हिरण्य प्राप्ति आत्मज्ञान से नहीं है क्योंकि मोक्ष सविशेष है निर्विशेष आत्मस्वरूप अवस्थान नहीं है सविशेष मोक्ष होने से उसका साधन भी सविशेष होगा और केवल अखंड ब्रह्म ज्ञान से मुख्य वो नहीं है सविशेष मुख्य होने से उसका साधन भी सविशेष होगा उपासना उपासना उपासनादि सच भाष्य में अयम यथोत्तेन ज्ञान कर्म न प्राप्त हो नाथ परम स्थिति के प्रतिपन्ना सच अयम अयम मुख्य यथोक्त न ज्ञान कर्म समुच्चय साधन न जो पहले कहा गया कर्म और हिरण्य ग्रह उपासना यह समुचय रूप साधन से प्राप्त करने योग्य है अतः परम नास्ति इससे पर और कोई नहीं है वही मुख्य है ज्ञान कर्म समुच्चय उपासना कर्म समुच्चय से प्राप्त होगा इससे अत्य तो कुछ नहीं इसी प्रकार एक अन्य अन्य अर्थक है इसलिए बहुवचन एके प्रतिपन्ना है कुछ लोगों अन्य लोगों ऐसे माने माने माना है उन्होंने उनका निराकरण करने के लिए ता निरा चकृषु त निराकरण करने के चाहते हुए भगवान भाष्यकर उत्तरम केवल आत्मिज्ञान विधान्थम आत्मा व इदम इत्यादि आह आह तो श्रुति कहती उसका निराकरण करने के लिए श्रुति समय कहत उत्तर ग्रंथ केवल आत्मविज्ञान विधान्थम आत्मविज्ञान उपदेश करने के लिए आत्मा आत्मादम इत्यादि श्रुति कहती है ठीक टीका में आत्मन सविशय सविशेषत् केवल आत्मविद्या अभावाद भी न त्या हेतु तमित आत्मा सविशेष हुआ निर्विशेष आत्मा है ही नहीं कोई ऐसे उनके कथन है और केवल आत्मविद्या कैसे होगा निर्विशेष शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता है कोई है ही नहीं निर्विशेष आत्मा उनके कथन है निर्वि केवलात्मद्यावादिप अभावादपी अभावाद केवलात्मविद्या हो नहीं सकती है न त हेतुत्म तो, तो हेतु तो कैसे होगा केवल आत्मविद्या मुख्य का साधन नहीं नात परम अस्त से कोई साधन भी नहीं तन्मत प्रदर्श्य तनिराकरणा केवलात्म्याक्यम अवतार उनके मतों को दिखा करके उनको निराकरण करने के लिए ही आगे श्रुति वाक्य है केवल आत्म विद्या केवल आत्म विद्या वाक्य उनका निराकरण करने के लिए ही केवल शुद्ध आत्म विद्या का वाक्य है अवतरण करते भगवान भास् शेखर ता निराशी कृष्ण श्रुतिराह कहती श्रुति केवल आत्म थी केवल आत्मज्ञान विधान्थम केवल आत्मज्ञान में केवल क्या है निर्विशेष आत्मविशेषत्व निर्विशेष आत्मा को विशेष करने वाले ज्ञान निर्विशेष कोई विशेष नहीं शुद्ध आत्मा को विशेष करने वाले ज्ञान और अकर्मनिष्ठत्व ये आत्मा ज्ञान में केवलत्व क्या है अकर्मनिष्ठत्व ये कर्मनिष्ठा नहीं है कर्म करने वाले में ही आत्मा ज्ञान नहीं अकर्मी जो कर्म संन्यास कर दिया विधिवत उसमें ही ज्ञान होगा जो मुख्य का साधन है कुछ उपासना है कर्म के अंग है तो इसे पूर्व पक्ष कहेंगे जो ज्ञान आप कहते हैं कर्म के अंग होगा इसलिए कहते कर्म अनंगत्व तो लक्षण किसी कर्म का अंग रूप नहीं है कर्म अनंगत्व तो लक्षण कर्म का अंग नहीं शुद्ध केवल ही आत्मविज्ञान है कर्म असमित्व अच्छा का अंग नहीं हो किंतु कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर के फल देंगे यह भी नहीं कर्म संबंधी कर्म संबंधी नहीं केवल ही ज्ञान कर्म के सहभाव नहीं कर्म का अंग नहीं कर्मी में नहीं रहता ही ज्ञान निर्विशेष आत्मविषय यही कैवल्यम यह विवक्षित केवल आत्मज्ञान में केवलम च तद आत्मज्ञानमच आत्मज्ञान केवल है आत्मज्ञान का विशेषण कवलत्व कैवल्यं आत्मज्ञान में कवल्य विशेषण क्या है उसका अर्थकृत निर्विशेष निर्विशेषात्म विशेष में एक है अकर्मनिष्ठ द्वितीय है कर्मागत्व तृतीय है कर्मा संबंधी चतुर्थ ये कैवल्यं आत्मज्ञान में न आत्मा वा वाईद इत्यादि कथम केवलात्म आत्मा व इदम इत्यादि श्रुति वाक्य आगे है केवल आत्मा को विषय करने वाले कैसे होगा उसमें तो स्पष्ट है सईमान लोकान सृजत लोक सृष्टि प्रतीत है लोक की सृष्टि की प्रतीति होती है सईमान लोकान सजत ऐसी जो है ये लोक की सृष्टि उसने तो की तो लोक सृष्टि की प्रतीत होती है लोक सृष्टि की प्रतीति होने से केवल आत्म विषय ज्ञान कैसे होगा और सृष्टि के तैच स हिण्यगर्भादर्तृकसु प्रसिद्धे सृष्टि कर्ता तो सविशेषात्म होगा निर्विशेष ही होगा तैह का सृष्टि तैचिश सृष्टि काकर्ता सबसे हिरण्यगर्भ हे हिरण्यगर्भ सवेष होता है सविशेष हिण्यगर्भश्च सशेष हिण्यगर्भ हिरण्य गर्भ आदि हिरण्य गर्भ आदि है उसका कर्ता ऐसे पुराण में कहा गया सविशेष ही कर्ता है निर्विशेष नहीं है तो लोक सृष्टि करने वाला आत्मा सविशेष ही होगा केवल नहीं है पुराण में प्रसिद्ध है हिरण्य गर्भ विराट आदि के द्वारा सृष्टि होती है ताभ्यो गाम आनयद इत्यादि व्यवहाराणाम लोके स विषय विषय तो प्रसिद्ध है उसमें सृष्टि करके उसको शरीर दिखाया गो ला दिखाया अन्य शरीर ला दिखाया फिर मनुष्य शरीर दिखाने से सुकृतवत कह करके उसमें प्रविष्ट हुआ ये जो सब व्यवहार है वो तो सभी सविशेष विषय में ही होगा निर्विशेष आत्मा ये कुछ नहीं कर सकता है इसलिए जो आत्मा व इदम इत्यादि श्रुति वाक्य है वो सविशेष आत्मा विषयक है निर्विशेष आत्मा नहीं तो निर्विशेष केवल आत्मविषयक ज्ञान के लिए आगे के कैसे कहा गया पुरत्र अथा तो रेत सृष्टि रेत कार्य कार्य की सृष्टि प्रजापते रेतो देवा देवा प्रजापति के कार्य है इतर प्रजापतिशब्द हिरण्यगर्भ से, से प्रस्तुतवाच उसके पूर्व में भी हिरण्यगर्भ प्रस्तुत है आरब्ध है प्रजापति शब्द से कहा गया हिरण्यगर्भ पहले प्रकरण उसका है और हिरण्य का हर व विषयक उचिते तस् सविषयत्व से औचित्या उचित उचित्या है तृत्या तृत्या ये तरवत उत्तराद इतिकरण ब्रह्म सूत्र में तृतीय अध्याय तृतीय पाद में ये विचार आता है वहां पूर्व पक्षी सूत्र है ये सूत्र में सिद्धांति है पहले पूर्व पक्षी मतों को लेकर के शंका करते आत्मगृहिति रितरवत उत्तराद इस अधिकारण में जैसे पूर्व पक्ष कहा गया उसे अधिकारण के पूर्वपक्ष न्याय में शंकते तृतीय अध्याय तृतीय पद में अष्टम अधिकरण है अधिकारण के पूर्व में विचार किया गया वहां पूर्व पक्ष ने जैसे शंका की ऐसे शंका करते भाष्य में आगे वहाँ सिद्धांत ने जैसे कहा ऐसे उत्तर देंगे पहले शंका करते हैं पूर्व पक्ष न्याय न कथम पुनर्अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधान्थ उत्तरो ग्रंथ की गम्यते ये प्रश्न है उत्तरग्रंथ उत्तरो ग्रंथ उत्तर आगे ग्रंथ उपनिषद ऐतिर उपनिषद केवल आत्म विज्ञान विधानार्थ केवल आत्म विज्ञान विधान करने के लिए जो कि अकर्म संबंधी कर्म संबंधी नहीं हो निर्विशेष विषयक ही और कर्मनिष्ठ है ऐसे आत्मज्ञान विधान करने के लिए आगे ग्रंथ कथम गम्य थे ऐसे कैसे ज्ञान हुआ ये प्रश्न है उसका उत्तर सिद्धांती कहेगा अन्यर्था नवभवगमात व अन्य अर्थ का ज्ञान नहीं होता है टीका में पूर्वशी का अभिप्राय सविशेष विषय तो सत्य आत्मविद्या कर्मा संब कर्मा संबंधों पर असिध इतिप्रत्य उत्तम अकर्म संबंधी जब आत्मविद्या सविशेष ब्रह्म विषयक है क्योंकि सविशेष है हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ कर्तृक सृष्टि है पुराण में प्रसिद्ध है और यहाँ भी अथात यथातरीत सृष्टि कह करके हिरण्यगर्भ का प्रकरण है जो कि सविशेष है सविशेष ब्रह्म विषयक होने से जो आत्मविद्या आगे कहेंगे सविशेष विषयक है असविशेष जो होगा ब्रह्म वो केवल नहीं कर्मा संबंध भी नहीं होगा कर्म असंबंध हो पे सिद्ध तो कर्म संबंधी होगा इस अभिप्राय से कहा कर्म के संबंधी केवल विज्ञान विधान करने के उत्तर ग्रंथ है इसे कैसे ज्ञान होता है आत्मा में वम अग्रसिति अद्वितीय आत्मा उपक्रमात् आत्मा का उपक्रम आरम्भ होगा यह स्रह्म स इंद्र इत्यादुक्रम्य सर्व प्रज्ञत्र प्रज्ञा प्रतिष्ठित प्रज्ञानशबात्माषान तद्यतिरिक ब्रह्मश्दीरनगरवादी प्रपंच से अभाव उक्त प्रज्ञान ब्रह्म अद्दीती आत्मसंहरा उपसंहरा सिद्धांति काभिप्राय से आत्मा इति इदमेक अग्र आसीत अद्वितीयात्मापक्रा आत्मा का उपक्रम किया गया है एसा ब्रह्म स्रह्म ऐसा इंद्र कह करके आरंभ करके सर्व तत् प्रज्ञानेत्र प्रज्ञने ज्ञान है प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञान ब्रह्म में सब कुछ प्रतिष्ठित है प्रज्ञान शब्द से कहा गया प्रत्येगात्मा वही अतिष्ठान सौ का है तद्व्यतिक ब्रह्म शब्द से कहा गया हिरणगर्भादी प्रपंच से अभाव मुक्त ये प्रज्ञान में सब कुछ प्रतिष्ठित है प्रज्ञान प्रत्येक आत्मा है उसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है सब कुछ उसमें आसीत है उसे भिन्न कुछ नहीं है तो ब्रह्म शब्द से जो हिरणगर्भवादी प्रपंच कहा गया वो प्रज्ञान से भिन्न कुछ ही नहीं अधिष्ठान से भिन्न नहीं है अभाव मुक्त प्रज्ञानम ब्रह्म जो प्रज्ञान प्रत्येक है वही ब्रह्म है प्रत्येगात्मा इतना अद्वितीय आत्मा उपसंहारः उपसंहार्थ उपक्रम और उपसंहारुति के तात्पर्य ग्राहक लिंग में छः होते हैं तात्पर्य ग्राहक लिंग प्रथम लिंगे है उपक्रम उपसंहारो उपक्रम उपसंहार दोनों मिल करके एक अर्थ का प्रतिपादक है जिससे उपक्रम हुआ और जिस ग्रंथ जिसके द्वारा उपसंहार ग्रंथ किया गया वही श्रुति का तात्पर्य विषय है ये दोनों एक रूप होना चाहिए इसलिए यहाँ दिखाते हैं अतित उपनिषद का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म मैं है सिद्धांति बताता है उपक्रम किया गया आत्मा वा इदम एक एव अग्रस एक एव अद्वितीय आत्मा से उपक्रम किया गया अंत में कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म जो प्रज्ञान में स्वप्रतिष्ठित है प्रज्ञान से अतिथ हिरण्य गर्भवादी प्रपंच का अभाव कह करके वही प्रज्ञान ही ब्रह्म इसे कह करके अद्वितीय आत्मना उपसंहारा तो अद्वितीय आत्मा से उपसहार अद्वितीय आत्मा से उपक्रम अद्वित आत्मा कह करके उपसहार किया गया उपक्रम उपसंहारा अभ्यास पूर्वता फल अर्थवाद उपपत्तिच लिंगम तात्पर्य निर्णय उपक्रम उपसार के बाद अभ्यास स एतमे पुरुष ब्रह्म तम अश्यत यदि मध्य परामर्शा एक पुरुषम इसी पुरुष को जो ब्रह्म है हुई तत्म तत्तमम ये छांदस प्रयोग है तततम तततम का अर्थ व्यापक तम को देखा इस प्रकार उसका मध्य में परामर्श किया गया अर्थात तो अभ्यास हुआ उपक्रम उपसंहारो अभ्यासअपूर्वता ब्रह्मात्मातीय मनागम्यपूर्व तो ब्रह्म और आत्मा वो अद्वितय वो मनागम्युतिप्रमाण से गम्य नहीं है उपनिषद प्रमाण से गम्य होता है तम तो उपनिषद पुषं पृछा बृहदार नि के उपनिषद प्रमाण के अच्छा वेदांत प्रमाण के प्रमाण अन्न नहीं ये अपूर्व हे अभ्यासअपूर्वता आगे फल है हि अमुस्वर्गे लोक सर्वान्मा अमृत सामतीत ये फल गया को का स्वर्गलोक कहा गया मोक्ष को सब सबकाम को प्राप्त करके अमृत मुक्त हो गया स्वर्गस तरतिशय सुखात्मक ब्रह्मणक्य स्थित स्वर्ग शब्द से निरति सुखा। सुखा सुखा। सुखा सुखा से सुखात्मक ब्रह्म कहा गया क्योंकि स्वर्ग सुख विशेषक ब्रह्म है निरति से सुख इसलिए स्वर्ग शब्द से निरति से सुखात्मक ब्रह्म से ब्रह्मणा सुखात्मक ब्रह्म से ऐक्य होकर के स्थित होता है ज्ञानी तद अंशूत वैसे सर्वानंद प्राप्ति लक्षण फल तो इसे ब्रह्मानंद निरति से आनंद उसके प्रतिबिंब तुल्य वैषयिक आनंद विषयजन्य से सब आनंद सब आनंद की प्राप्ति रूप फल फो कहा गया है सर्वान कामान आप अमृत समभावत तो मुख्य फल कहा दिया वही जो ब्रह्मरूपण अवस्थान वही फल में भी निरतिशय ब्रह्म रूप होना ये कहा गया है और अर्थवाद है अर्थवाद सृष्टि आदि अर्थवादात अर्थवाद है उसकी स्तुति करने के लिए यह आदि प्रपंच की सृष्टि उसने की स एतम तो एव सीमान विदार्य एतया तो द्वारा प्राप्त प्रवेश होते हैं वही उसमें प्रविष्ट हुआ ये उपपत्ति युक्ति बताएंगे सृष्टि है अर्थवाद ये आकाश आदि प्रपंच सृष्टि करने वाला है सृष्टि कर करता ब्रह्मा और इसी सीमा सूर्य के ऊपर विधारण करके इस मार्ग से प्रविष्ट हुआ उसी का ही प्रवेश कहा गया शरीर में त्रय आवश्यकता त्रय स्वप्न तीन अवस्था है तीनों स्वप्न है जागृत स्वप्न सरस्वती तीनों को स्वप्न शब्द से तो तो कहा जागृद आदि अवस्था त्रय से स्वप्न तेन मिथ्योत्तिपत्त स्वप्न कह करके तीनों अवस्था को मिथ्या कही गई मिथ्या ही यही उपपत्ति है जागृत स्वप्न सरस्वती तीनों मिथ्या हो जाए तो अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य होगा अधिष्ठान जो तीनों अवस्था का दृष्टा तीनोंवस्था से विलक्षण उसको छोड़कर और कोई नहीं रहेगा जितने सब है जागृत स्वप्न सरश्वती प्रपंच के अंतर्गत है पूरा जागृत प्रपंच स्वप्न सुरश्रुति तीनों के दृष्टा ही अद्वित आत्मा ये उपपत्ति युक्ति है इसी प्रकार छ लिंग उपक्रम उपसाहारोह अभ्यास अपूर्वता फलम अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति अर्थवाद उपपत्ति चिवचन है लिंगम तात्पर्य निर्णय के लिए निर्विशेष अद्वित आत्म पर तो ये ग्रंथ अतिर उपनिषद निर्विशेष आत्म अदित्य आत्म परक है इसी लिंगों के द्वारा ज्ञान होता है ग्रंथ से अर्थांतर शंका अनावकाशात्थ इसलिए उपनिषद के अर्थांतर अन्य अर्थ की शंका नहीं होगी शंका के लिए अवकाश नहीं तात्पर्य है अद्वितीय आत्मा में लोकादि सृष्टि लोकादि सृष्टि क्यों कही गई लोकादि सृष्टि कहने से सृष्टिकर्ता पुराण में कहा गया हिरण्य गर्भादि ये जो पूर्व ने कहा सृष्टि जो कहा कही गई अध्यारोप अपवादाभ्याम उक्तात्म प्रतिपत्थम आत्मा के ज्ञान के लिए ही सृष्टि कही गई सृष्टि वाक्यों का तात्पर्य सृष्टि में नहीं है अद्वितीय आत्मा में आकाश आदि प्रपंच का अध्यारोप करके फिर उसका अपवाद करना है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचतें उसका विस्तार करके कहा जाता है ये प्रक्रिया है उक्तात्मज्ञान के लिए ही आत्मनि अध्यारोप उप, अध्यारोपात सृष्टि का आरोप किया गया परमात्मा एवं यह आत्मशब्द ने गृह थे इतरवत उत्तराद इतरवत्तराध ये ब्रह्मसूत्र है ब्रह्मसूत्र में सिद्धांति ऐसे उत्तर देगा यह तो परमात्मा ही आत्मशब्देन गृह्यते आदमे अवगरे आसीति आत्मा से क्या लेना तो परमात्मा ही लेना है आत्मशब्द से गृह्य इतरवत इतरेशतर यहाँ सृषिश्रवणेश वाक्य में आत्मशब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होता है अन् वेदातवाक्य में तस्मास्मदात्म आकाशसम्भूत इसमें आत्मशब्दत ये आत्मशब्द का अर्थ पर ब्रह्म है इतमादु पर आत्मनुग्रहण यता परमात्मा का ही ग्रहण होता है यहाँ इतरस्मिन् इतरस्क आत्मशब्द प्रयोग है इतरवत का एक अर्थ अर्थकिया अन् इतरषु इव अन्ष्टिवाक्य में आत्मशब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है एक अर्थ क्या? दूसरा अर्थकते हैं यथा इतरस्म इतर से मंत्र लोक में लौकिक आत्मस प्रयोग प्रत्येगात्मा एवं मुख्य आत्मस ने गृह थे प्रत्येगात्मा ही मुख्य आत्मसब्द से ग्रहण होता है तो यहाँ यही हो ग्रहण होगा हिरण्य गर्भा नहीं है तो कुतः वाक्यार्थ दर्शनात् उत्तराध आत्मगृह इतरवध आगे उत्तराद उत्तराकार वाक्यर्थ दर्शनात् वाक्यकार्थ उसमें अन्वय होता है यह आत्मगृहति तरव उत्तरादि सूत्र है सिद्धांत्यायन उसी अतीय अध्याय तृतीय पद में अष्ट में सिद्धांत्याय से सिद्धांती उत्तर देता है केवल कवलात्मनिश्चया वह केवलात्मपरक न सबसेपर उत्तरग्रंथ से उत्तरग्रंथ आत्माइम अग्र आसत ऐतिपनिषद शाद सबसे आत्मरक नहीं हे यह सिद्धांति कहता है अन्यानवान अन्थ सबेषपरक नहीं है इस निर्विशेष कवलात्मान लिखी उत्तरग्रंथ है येष मोक्ष हिरण्यगर्भ उपासको कहता था हिरण्यगर्भ प्राप्ति मोक्ष है हे ये मुख्य कहा गया था तस्या तथा च उर्ोक्ता देवतादीना संसारिव दर्शन दर्श्यतिशनादिदोष तम असना पिपाभ्या इत्यादिना इदीना पुोता जितने देवता है अग्नियादी सौहे व्यष्टि देवता भी हिराण्यगर्व इसको संसारिथायेंगे संसारिव दर्शति श्रुति कहेगी अस नयादिदोषवत्न अस नाया अश्छा तो खाने की इच्छा है आदि से पिपासा छुत पिपाशा क्षुत पिपाशादिदोष है क्षुत पिपाशादिदोष जिसमें है वो संसारी है ये सूत्र आगे कही ये दर्श्यति ये वाक्य है तम असना पिपाशाभ्याम अन्वार्जत तम हिरण्य गर्भ को क्षुत पिपाशा से अनु अवार्जित, अन्न अवार्जित, बृजभ अवार्जित अर्जत संयुक्त संयुक्त दिया टीका में तथा संसारित दर्शय सेन्वय संसारित भी देखाएंगे श्रुति कहेगी तम हिरण्यगर्भस्य से स्थूल रूप बैराज असनाया पिपाशाभ्या संयोजित ईश्वरित शुक्य श्रुति का तम का हिरण्यगर्भ से स्थूल रूप हिरण्यगर्भ है सूक्ष्मशरीराभिमें उसका स्थूल रूप होते तो विराट वैराज पिंडम विराज इदमिति वैराज विराट की पिंड स्थूलशरीर असनाया पिपाभ्या संयोजित ईश्वर क्षुत युक्त कर दिया ये शुति का असनयादिमी निरतिश सुखवत्न देवता से मुख्यमं करता है पूर्वपी असनायादिमते क्षेत्रपाशा होने पर भी निरतिशय सुख उम्मे सुखवता सेवतात्मक प्राप्तिगर्भ मुख्यस्वरूप हो जाएगा एस शंका हंस कहते हैं असनयादिमत्संसार जितने असनयादिजिते सब संसार ही हे पर तो ब्रह्मणु अशनयादिश्रुते पर ब्रह्म तो असना पिपाशा क्षेत्र पिपा रहीत तो हे असनया देर असनयादुखनियतवाद असनाय भोजन करने कनक बुभुख्या क्षुधा दुखनयत अवश्य भावी निरतिशसुखवत्म तस् सिद्धमे संसारितर्थ तो तो। हिण्यगर्भ मिक्षुत पिपाशा योग होने से दुख निश्चित रहेगा तो निरति से सुख नहीं हुआ निरति से सुख उसे अधिक सुख कहीं नहीं हो दुख मिशित नहीं हो किंतु तो ये संसारित्व तो है हिरण्य गृह इसलिए वह मुख्य नहीं है यच्च निर्विशेषात्म स्वरूप अवस्थान से पूर्व पीछे ने कहा था निर्विशेष आत्मा में कोई विषय आदि नहीं है तो निर्विशेष आत्म रूप से रहना ये क्या मुख्य है विषयादरहित न रहत न मोक्ष पूर्व ने कहा था तदसत हिण्यगरह उपासकों ने कहा था वो तो ठीक नहीं है तिपाशे शोक मोहम जरा मृत्युम्ते असनयादि अत्यस्ते प्रसते क्षुत पिपा शोक मोह जरा मृत्यु इसको अतिक्रम कर लेता है ज्ञानी तो ब्रह्म में क्षुत पिपाशा शोक मोह जरा मृत्यु तो नहीं है तो असना आदि अत्य असनाया को अतिक्रम कर लेता है इस श्रुति में कहा गया असनाया होने से उसे निश्चित अवश्य भावी दुख क्षुत पिपाशा शोक मोह जरा मृत्यु तो होने से दुख होगा उसकी प्रसक्ति नहीं तन्यत दुखा प्रसकते है तनियत असनायादि से निश्चित दुख की प्रसि नहीं प्रसकते है प्रसकते दुखा प्रसकते स्वत्च आनंदो जानात जाना स्वतृ्रुतिवाक्य कहती आनंद ही ब्रह्म ऐसे जाना इति ये अंतराद अमुस्वी स्वर्गे लोक आनंदवग आनंद अमुस्वीन स्वर्गलोक महीतिश सुख स्वर्ग श सुख साम्यवाचि स्वर्गसद सुख साम के वाचक है स्वर्गस ब्रह्म के लिए भी प्रयोग होता है अनंत स्वर्गेय लोके ब्रह्मविध स्वर्गम लोकम इतउ विमुक्ता ऐसे सूत्र में कहा अनंत स्वर्गे लोके स्वर्गलोकों को अनंत कह करके ब्रह्मविध स्वर्गम लोकम स्वर्गलोकों को प्राप्त करते ज्ञानी लोग का कहा विमुक्ता मुक्त हो करके तो स्वर्ग शब्द ब्रह्म ग... मुख्य के लिए कहा गया ब्रह्मानंदे स्वर्ग शब्द प्रयोग क्योंकि स्वर्ग सुख विशेष है ब्रह्म नृत्य से आनंद इसलिए ब्रह्मद में श्रुति में भी अन्यत्र प्रयोग किया जाता है तस्य तषयभाव पुरुषाथत्वान्ख्य विषय न्यून पर पुरुषा निरतिशानंद मुख्य ब्रह्मनो तो अशनादिमत्संसारण अशनाद्रुति टीकामे एवं निर्शेषात्मद्या मुख्य साधनत्व अंगीकृत्य निर्विशेष जो आत्मा है कोई विशेष नहीं शुद्ध चिन्ह मात्र है उसका ज्ञान ही मुख्य साधन है ऐसा मान करके तकर्मनिष्ठत्व अकर्मनिष्ठत्वनियम रूपम कैवल्य न संभवती वदन संन्यासम आक्षिपति अब इतने पूर्व पश्चिम ने मान लिया निर्विशेष आत्मविद्या मुख्य साधन है यह ठीक है किंतु वो निर्विशेष आत्मविद्या अकर्मनिष्ठापन कहा था केवल आत्मविज्ञान के लिए निर्विशेषात्म विषयत्व प्रथम हे कैबल्य का टीका में दूसरा अकर्मनिष्ठत्व तृतीय कर्मागत्व चतुर्थ कर्मा, कर्मा संबंधित तो तो चार में से निर्विशेष आत्म विषय का ज्ञान मुख्य साधन हो किंतु वह अकर्मनिष्ठा जो कहा गया है कैवल्यम न संभवती कर्मी को ही ज्ञान होगा अकर्मी को नहीं है अकर्मिकार्थ कर्म का त्याग करेगा कर्म विहित है नहीं करे तो अकर्मी उसको नहीं कहते विहित कर्म नहीं करता है तो प्रत्यवय होता है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकता है अकर्मी कहेंगे तो कर्म जिसका नहीं है अर्थात विधिवत तो कर्म का त्याग करता है सन्यासी ही है विधिपूर्वक कर्म का त्याग होता है और जो विहित है वो नहीं करके कहेगा कर्मी ऐसा नहीं है तो विधिवत तो त्याग करना अर्थात तो सन्यास तो सन्यासी को ही ये ज्ञान होगा ये जो कहा था अकर्म्य निष्ठत्व तो सन्यासी निष्ठत्व तो नियतम यह नियम रूप कवल न संभवती ऐसे कहते हुए पूर्व उसका मूल संन्यास का आक्षेप करता है सन्यासम आखिपति पूर्व पक्षी आक्षेप करता है सन्यास तो सिद्ध नहीं होगा भवत्व केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम इस प्रकार केवल आत्मज्ञान केवल अर्थ निर्विशेष आत्मा का ज्ञान मुख्य साधन हो किंतु न तो अतः अकर्मी एवं अधिक्रियते इसे आत्मज्ञान के लिए अकर्मी ही अधिकारी है सन्यासी ही अधिकारी है ये ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है विशेष आश्रवना कोई विशेष श्रुति में नहीं कहा गया सन्यासी के लिए सन्यासी अधिकारी इसे तो नहीं कहा गया टीकामे विशेषाश्रवणमें स्फोटी पूर्वपिन हेतु विशेषाश्रवण विशेष से अश्रवण विशेष नहीं कहा गया ही अधिकारी के लिए से नहीं कहा गया उसका स्पष्टीकरण है विशेषाश्रयमें स्फोट अकर्मेण आश्रम्तर से यहाँ अश्रवण पूछता है अकर्मी ज्वाश्रम आश्रम्यंतर अन्याश्रमी आश्रमी है गृहस्थ आश्रम वाला को गृहस्थ आश्रमी अन्य आश्रमी सन्यास आश्रमवाला ऐसे में नहीं कहा गया स्वुति में सन्यास वाला ही ज्ञान को प्राप्त करेगा ये आश्रवण हाथ ठीक है मैं उसका अर्थ कह दिया सन्यास नहीं अर्थ सन्यासी न आश्रमी अंतर से आश्रम वाले सन्यासी का कथन नहीं किया गया स्वुति में न केवल विशेषाश्रवण केवल विशेष का आश्रवण सन्यासी का अग्रहण इतने मात्र नहीं किंतु सन्निधानात कर्मिण प्रतीत है ये कर्म के सन्निधान में कहा गया तो संधान सन्निधि रूप प्रमाण से अकर्मी ही प्रति कर्मी ही प्रतीत तो होता है कर्मी को ही ज्ञान होगा इसलिए ज्ञान तो कर्म संबंधित्व नियम श्रवणस्ति ज्ञान के साथ कर्म संबंधित्व का नियम श्रवण है इतिहास पूर्व कहता है कर्मचार बृहति सहस्र लक्षण प्रस्तुत्य अनंतरम एवं आत्मज्ञान इसी उपनिषद के अतरिया ब्राह्मण अरण्य के भी इसमें क्रम चल रहा है पहले कर्म आरंभ हुआ बृहति सहस्र लक्षण है जिसका इस आत्म का कर्म आरंभ करके आगे आत्मज्ञान का आरंभ किया गया तो जो कर्म करता है उसके लिए तो ज्ञान कहा गया कर्मनिष्ठ होगा कर्मनिष्ठ नहीं होगा तस्मात् कर्मी एवं आत्मज्ञान में अधिकारी कर्मी ही होगा ठीक है तथा चद द्वारा कर्मी सन्नीत कर्म के द्वारा बृहद सहस्रादि कर्म कहा गया कर्म के द्वारा कर्मी ही सन्निहत होता है ज्ञान के साथ ज्ञान के लिए कर्मी अधिकारी होगा तस्मादिति, ततो न कर्मत्यागरूपसन्यास आश्रम अस्तितर्थ ये संन्यास केवल आक्षेप पूर्व पीछी का कर्मत्याग रूप सन्यासम है नहीं कर्मी ही ज्ञान के लिए अधिकारी होगा ये आक्षेप करता है संनस हे ही नहीं एवं आत्मविद्याम आत्मिद्यावलां कर्मा संबंधी अंगीकृत्य अकमनिष्ठनियमो निराकृत आत्मविद्या के के है केवलात्म कर्मा केवल आत्मविद्या है कर्म संबंधी नहीं क्योंकि पहले समुचय से सा ज्ञान कर्म समुचय उपासना कर्म समुचय से प्राप्त होता है हिरण्य अभी यहाँ कहा हिरण्य संसार के अंतर्गत समुचय का फल मुख्य नहीं मुख्य का साधन समुचय नहीं केवल ज्ञान है उसके साथ कर्म समुचित नहीं है इसलिए कर्म असम्बन्धी ज्ञान ही मुख्य साधन कर्मा संबंधी नहीं विद्या मान करके पूर्व पक्षी मान करके कर्म ज्ञान है किंतु वह ज्ञान अकर्मी को ही होगा ये नियम नहीं है कर्मी को ही होगा पहले कर्म करता बाद में उसको ज्ञान होगा उसके साथ कर्म नहीं हो किंतु अकर्मी निष्ठा नहीं अभी तो कर्म निष्ठा कर्मी को ही ज्ञान होगा तो अकर्मी निष्ठत्व तो नियम हो निराकृता हो निराकरण किया गया पूर्व पक्षी के द्वारा अभी पूर्व पक्षी चल रहा है इधानीम अंगीकार परित्यजती पहले जो पूर्व पक्षी ने माना था विद्या आत्म आत्मविद्या कर्म संबंधी ऐसे मान करके के अकर्मनिष्ठत्व नियम का निराकरण कर दिया अर्थात तो कर्मनिष्ठ है कर्मनिष्ठ आत्मज्ञान सिद्ध होने पर अभी जो पहले माना था केवल आत्मविद्या कर्म संबंधी उसका त्याग करता है कर्म संबंधी नहीं है आत्मविद्या के साथ कर्म ही होगा कर्म संबंधी है ये कहना चाहता है न च कर्मा संबंधी आत्मविज्ञानम पूर्ववदंत व उपसंहराध आत्मविज्ञानम कर्म असंबंधी है कर्म संबंध रही आत्मज्ञान ऐसा नहीं पूर्ववद अंत उपसंहराध ऐसे पहले कर्म संबंधी कहा गया था ऐसे अंत में भी कर्म संबंधी विद्या का उपसंहार किया गया है ये संग्रह संक्षेप वाक्य hmm. है न च कर्मा संबंधी आत्मविज्ञानम पूर्ववदंत उपसंहराध ये संग्रह वाक्य है उसका ही व्याख्यान आगे है में पूरा तो तो कर्म संबंधी ज्ञान विषय से सर्वात्त उसे ब्रह्म इत्यादि अर्वात्त उ तेन लिंग अत्मज्ञान से कर्मसंबंधी अनुमान वक्ष्यम से आत्मज्ञान से न कर्मा संबंधितर्थ ये पूर्वपीशिका यहाँ संग्रहवाक्य का संक्षेप से कहा गया उसका अर्थ किया गया टीका में न चर्मा संबंधियात्म विज्ञान पूर्ववत्ते उपसहत्थ पूर्ववत का पूर्व तव पूर्ववत् पूर्वस्म पूर्व टीकामें कर्म संबंधी ज्ञान विषय से सर्वात्म तो कर्मसंबंधी ज्ञान का विषय कहा सर्वात्म उसका फल ही सर्वात्म सर्वात्मक हो जाता है कर्म संबंधी उपासना का फल सर्वात्मक होना फिर हो जाएगा ऐसा ब्रह्म इत्यादि न अभी सर्वात्म तो यहाँ भी सर्वात्मक फल कहा गया पहले सर्वात्म तो फल कहा गया कर्म संबंधी ज्ञान का अभी यहाँ भी सर्वात्मक फल कहा गया इसलिए यह भी कर्म संबंधी होगा इसी लिंग से हेतु के द्वारा अश्पी आत्मज्ञान से कर्म संबंधित तो अनुमानत अत्रुप्त आत्मज्ञान कर्म संबंधी सर्वात्म फलकत्वात्त पूर्वोत्रगुप्त कर्म संबंधी आत्मज्ञानवत्त ऐसे अनुमान करेंगे यह जो ऐतर्य में आत्मज्ञान है वो कर्म संबंधी होगा क्योंकि इसका फल सर्वात्म का फल है सर्वात्म तो कथन है जैसे पहले सर्वात्म तो फल कहा गया था कर्म संबंधी ज्ञान के लिए इससे अनुमान हो जाएगा तो वक्ष्य से आत्मज्ञान से न कर्मा संबंधित्व यह ऐत् में उपनिषद में जो अभी आत्मज्ञान कहेंगे कर्मा संबंधित्व तो नहीं अपितु कर्म संबंध होगा क्योंकि सर्वात्म का फल है और सर्वात्मक फल पहले भी कहा गया था जो कर्म संबंधी ज्ञान का है इसलिए यह भी सर्वात्मक फल कर्म संबंधी ज्ञान का होगा कर्म असंबंधी आत्मज्ञान नहीं होगा यह तो अर्थ टीकाकार ने कर दिया संग्रह वाक्य का भाष्य में ही संग्रह वाक्य का व्याख्यान है संग्रह वाक्यम विवरण संग्रह है संक्षेप संक्षेप से कहा गया पूर्व पक्षी के द्वारा न च कर्मा संबंधी आत्मविज्ञानम अंत पूर्ववदारा इसी का विवरण भाष्यकार भगवान करते हैं यथा पुरुषस्य यहाँ कर्मसंबीन पुष्स सूरियात्मन स्थावरजंग्राणियात्म ब्राह्मणेन मंत्रेण चूरियात्मा इतना तथा एष ब्रह्म ये स इंद्र इत्यादि उपक्रमे उपक्रमेपाणियात्म यहा कर्मसंबीन पुष्ह सूरियात्मन कर्मसंबधी पुषे सूर्य जंगमा स्थावर जंगमादि चर, सर्व प्राणियात्मत्वुक्तम स्थावर जंगम स्थाव अचर जंगमिचर, चराचरादि चरा चरादि सर्व प्राणियात्मक ही सूर्य ये कहा गया था जो कर्म संबंधी है ब्राह्मण च, ब्राह्मण मंत्र के द्वारा ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मणुर्वेदत्म कुछ ब्राह्मण भागे कुछ मंत्र है सूर्य आत्मा इत्यादि के द्वारा कहा गया ठीक इसी प्रकार यहाँ भी तथा एवं ये स ब्रह्म ये स इंद्र यतरे में कहेंगे इत्यादि सर्व उपक्रमें सर्व्यात्म सर्व्राणियात्मक कहा है यबरम सर्व तत्प्रज्ञा नेत्र उपसहरती उपसह करेंगे जितने स्थवरे सो प्रज्ञा है नेत्रजी का ज्ञानूपे तथा चहित तो उपनिषदा कर्म संबंधीन पुष्स तर ऐस ही इमाम लोकम अभ्यार्चत लोकमचत लोकम अभ्युर्चत प्राप्त किया पुरुषेण यपति सूर्य के लिए के के कहा कुरुषण तपति सूर्य इत्यादि के द्वारा सूर्यात्म कर्मसंबंधी सूर्य रूप का कहा तस्मा शतर्ची नचक्ष्यति सतरी चाले एक सतम ऐसा होता वा इत्यादि वक्य के द्वारा प्राण प्राणरिचयित विद्या प्राणकोरीचित सम्मधे इतने प्राण वही सूर्य सर्वाणी भूतानी जो प्राणी संपन्न भूत है इसके द्वारा सर्वात्म को कहा गया जगत का जंगम से स्थावरका तस्तः तो पर्यवाचक जंगम हे जगत और स्थावरकस्थुस ष्य सूर्य आत्मा चरा चर सौका सूर्य है सर्व यवर ये जंगमस्थब सूर्यात्मन स्थावर जंगमाद प्राणियात्म तो मुक्त आज कहस्थर सर्व प्रज्ञाने प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाशब्दित ब्रह्म नेत्रीक प्रज्ञाशब्दित ब्रह्म नेत्री नेत्रिकम् नेता है ज्ञाता है और प्रज्ञा से जैसे ब्रह्म है सन्दन से न्याय तो नाप अश कर्म संबंधी आत्मविषयत्व इति बदन सर्वात्म तो लिंग से कर्म संबंधी संदन से जैसे सन्दंश होता है संडसी दोनों तरफ रहता है लोहा बीच में किसको पकड़ते हैं इस प्रकार दोनों तरफ यदि एक विषय का परामर्श किया गया मध्य में कोई विषय है उसमें संशय होता है तो संदेश न्याय से पूर्वोत्तर जो है मध्य में उसको ही लेना पूर्वोत्तर जो है मध्य में अन्य नहीं उससे क्या ही परामर्श होगा इसे न्याय से भी कहते हैं संदर्श न्याय न्य कर्म संबंधी आत्मविषयत्व ये कर्म संबंधी आत्मविषय का ज्ञान ही क्योंकि पहले सर्वात्म तो फल कहा सर्वात्म तो लिंग से कर्म संबंधी आत्मनियत्व तो सर्वात्मक जो सर्वात्मकत्व तो लिंग हेतु कर्म संबंधी आत्मविषयक ही उपनिषदी तथा चहितपनिषदि ऐतरारण्यक मतम बहुरीचा महति सते बहुत पढ़ने वाले ऋग्वेद अध्ययन करवा महत न महति महतनामक उत्थ में विचार करते हैं इत्यादि कर्म संबंधित उत्तरा पहले कर्म संबंधित आगे उपसंहार में सर्वेशु भूतेसुतम ब्रह्मईति आचख्यते उपसंहारे ठीका मैं तथा संहितोपनिषद चेत चकारा चे चकारावय तथा सहित तथा चहितोपनिषद्योदे तथा सहितोपनिषद च इस अन्वय का नाम महत्थे अर्थात बृहति सहस्राख्ये श्रे बृहति सहस्रनामक शस्त्रे गीतरहित स्त्रोत्र में एक प्रकृतम आत्मा प्रकृत आत्मा का विचार करते हैं कौन बहु ऋचा अर्थवेदी ऋगवेदे विचार संहिपन प्रज्ञात आत्मनो यो यज्ञाष्य में तथा तस्य तस्वय अशरीर प्रजात्मा से अशरीर प्रज्ञात्मा जो कहा गया आदित्य एकमेव तद जो प्रज्ञात्मा है अशरीर जो आदित्य में है एक ही इसे विद्या विद्यादी एक कहा गया इच्छ कोययत्मा उपक्रमें कोय्मा वह आरंभ करके प्रज्ञात कहा गया प्रज्ञान ब्रह्म प्रज्ञ ब्रह्मी देखांगे दर्शयति प्रजात्मा उत आत्मन यो यशे यज्ञ के उलबण उत्कट फल को जानता है इत्यादि वाक्य पर्यालोचना वाक्यर्थ विचार करने से कर्म संबंधी प्रतीत है कर्म संबंधी ही विद्या है ऐसे प्रतीत होता है इतर से भी आगे भी प्रज्ञात्म कहा गया अशरीर है प्रज्ञात्म जब कर्म संबंध अवगमान यहाँ भी प्रज्ञात्म कहा गया है कोई आत्मा उपक्रम में प्रज्ञातमत्व कहा गया है प्रज्ञात तो भी कर्म संबंधी पहले है यह भी तो तो होने से यह भी कर्मसंबंधि होगा तज्ज्ञान से इत्याह तज्ञान से कर्म संबंधी तो, तो कर्म संबंधित तोय शरीर प्रज्ञात्मा से शंका यहाँ तक पूर्वपी शंका है तस् न अकर्म संबंधी आत्मज्ञान अकर्म संबंधी आत्मज्ञान नहीं है फिर शंका करने वाले सिद्धांत या आशंका को कथन करके उसका निराकरण करेगा पूर्व पक्षी का यही कहना है जो केवल आत्मविद्या आरम्भ करने के लिए आगे ग्रंथ है इसे कहा गया आत्मविद्या में कैवल्य के लिए चार विशेषण दिया तो चार ही विशेषण नहीं होगा प्राण उपासक यहाँ पूर्वपक्षी रूप से है ही निर्विशेषात्म विषयकत्व अकर्मनिष्ठत्व तो, कर्मानगत्व कर्मा, तो, कर्मा संबंधित्व तो, ये नहीं होगा एक एक करके निराकरण करता है पूर्वपक्षी आगे सिद्धांति कहेगा ओ व में मनसे से प्रतिष्ठ मनो में वाची प्रतिष्ठित आवीरा दस्य मीसुत मे माँ प्रहाँ संदा ऋतु वदिषा सत्यम वदिषा तमत तद्वक्ता अवतुव वक्ता वक्ता ओम शांति शांति शांति